प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला साधना जिज्ञासा कुछ महात्मा कहते हैं कि दो वृत्तियों के मध्य में मन को स्थिर करना चाहिए इसका क्या तात्पर्य है समाधान ये सब चित्त को एकाग्र करने के साधन हैं दो वृत्तियों की जो संधि है वहाँ कोई वृत्ति नहीं है इसलिए कोई विशिष्टता भी नहीं है उसमें आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका चित्त जल्दी ही एकाग्र हो जाएगा पर आप यह वृत्ति यह वृत्ति और यह उनकी इनकी संधि इस प्रकार सोचेंगे तो उसको भी विशिष्ट बना देंगे वहाँ कोई वृत्ति नहीं है तभी तो दो वृत्तियों के बीच ऐसा कहा वहाँ लक्षित करने की बात है उस वृत्ति अभाव से लक्षित जो लक्ष्य चैतन्य है उसमें ध्यान करने पर चित्त सरलता से एकाग्र हो जाता है अभ्यास करने पर हो सकता है कि उस लक्ष्य को लेकर आपका चित्त निर्विकल्प भी हो जाए जिज्ञासा एक साधक ने पहले कहीं से मंत्र दीक्षा लेकर काफ़ी समय तक जब भी किया है बाद में अन्य किसी से ध्यान विधि की दीक्षा भी ले ली है परंतु मन में गुरु मंत्र और गुरु जी का ध्यान हमेशा रहता है ध्यान साधना में मन नहीं लगता ऐसे में क्या करें समाधान साधक के मन में पहले गुरु का और मंत्र का महत्व बैठा हुआ है तब दूसरी साधना में मन कैसे लगेगा पर एक बात है कि मंत्र का कार्य पूरा होगा तो जो ध्यान साधना आपने चुनी है उसी में वह जुड़ जाएगा आपको यही करना है कि इसे एक अलग साधना मत मानिए बल्कि इसका संबंध अपने मंत्र और पूर्व गुरु के साथ ही जोड़िए गुरु एक ही होता है आप ज्ञान बहुत जगह से ले सकते हैं पर उसे अपनी साधना के साथ ही जोड़ना चाहिए मंत्र साधना को अलग और ध्यान साधना को अलग इस प्रकार आप समझेंगे तो न इधर के बनेंगे और न उधर के बुद्धि भेद हो जाएगा इसलिए गीता में भी गुरु के लिए निर्देश किया है न बुद्धि भेदम जनियेद अज्ञानाम कर्मसंगाम जोश सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचार कभी भी शिष्य की बुद्धि में भेद नहीं उत्पन्न करना चाहिए आपके मन में जो भेद उत्पन्न हो गया है उसे हटाइए अभी तो मंत्र जप और गुरु स्मरण को ही दृढ़ कीजिए इसी में अपने ध्यान साधना को जोड़िए तब उसका सदुपयोग आप कर पाएंगे जिज्ञासा संसार से दृढ़ वैराग्य होकर आत्म आत्मरक्षा साक्षात्कार की ओर प्रवृत्ति कैसे हो समाधान एक बात समझना चाहिए कि जगत से वास्तविक वैराग्य तभी हो सकता है जब व्यक्ति किसी ऐसी चीज को जान ले जो जगत से ऊपर है जिसमें जगत संबंधी सभी दोषों का अभाव है जैसे व्यक्ति दस हजार की नौकरी तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक कहीं दूसरी जगह उसे बीस हजार की नौकरी न मिल जाए जब तक व्यक्ति के मन में सत्संग का महत्व तो नहीं बैठेगा तब तक वह टीवी, सिनेमा को कैसे छोड़ेगा शास्त्र कहता है यो असनाया पिपा शोकम मोहम जराम मृत्यु मत्यती एत वै एं वै तमात्म विदिव ब्राह्मणा पुत्र वित्त लोकसायाचत्थ भिक्षाचर्य तरती वेदारण्यकूप निषर देखो मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी समस्या असनायापिपासा अर्थात प्यास की है सारा जुगत इससे त्रस्त है जो कुछ व्यक्ति करता है सब इसके लिए ही करता है चाहे अन्य की भूख हो अथवा किसी भी अन्य विषय की रूप रस गंध आदि अनुभव करने की तृष्णा भी एक तरह से भूख प्यास ही है इससे उबरना बड़ा मुश्किल है पर शास्त्र बताता है कि एक स्थान ऐसा है जहाँ पहुँचने पर भूख प्यास की समस्या समाप्त हो जाती है उस स्थान का कितना बड़ा महत्व होगा समझ लोग जगत में दूसरी समस्या यह है कि शोक मोह लगा ही रहता है प्रिय वस्तुओं में न चाहने पर भी जबरन मोह हो जाता है और जब उनका वियोग होता है तो शोक भी अनिवार्य रूप से होता है तीसरी समस्या है जरा बुढ़ापा और मृत्यु की कितनी भी दवा खाओ कितना ही प्राणायाम करो बुढ़ापा आएगा ही उस समय व्यक्ति के हाथ पैर भी उसका कहना नहीं मानते लोगों का अपमान भी सहना पड़ता है बड़ा ही दुख है इस अवस्था में मृत्यु का भय तो सबको लगा ही है जो कुछ परिवार बनाया था बैंक बैलेंस खेतीबाड़ी सब छूट जाएगा सांसारिक व्यक्ति इन समस्याओं में रहते हुए ही किसी प्रकार थोड़े बहुत सुख का अनुभव करना चाहता है पर चाहे कोई कितना ही कर्म कर ले इन समस्याओं से नहीं छूट सकता शास्त्रीय कर्म करने से बहुत से भोग मिल सकते हैं स्वर्ग मिल सकता है इस लोक में यश फैल सकता है परंतु ये शास्त्रीय कर्म भी असनाया पिपाशा शोक मोह और जरा मृत्यु से नहीं छुड़ा सकते इनसे परेशान होकर व्यक्ति ऐसी जगह की खोज करता है जहाँ इनसे छुटकारा मिलेगा उसकी खोज करते करते शास्त्र उसे बताता है कि वह तुम्हारा स्वरूप ही है आत्मा ही है जहाँ तुम्हारे जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान है इस प्रकार शास्त्र के द्वारा आत्मविषयक परोक्ष ज्ञान होता है यह ज्ञान विश्वसनीय है क्योंकि शास्त्र प्रमाण से होता है इस ज्ञान को अपरोक्ष करने की योग्यता प्राप्ति के लिए शास्त्र निष्काम कर्म का मार्ग बताता है फल की इच्छा छोड़कर ईश्वर के लिए कर्म करने से चित्त शुद्ध होता है इस शुद्ध चित्त में आत्मा के परोक्ष ज्ञान के बल पर जब व्यक्ति को जगत से वैराग्य होता है तो उसका नाम ब्राह्मण हो जाता है वह अपने स्वरूप को अर्थात ब्रह्म को जानना चाहता है इसलिए उसे ब्राह्मण कहती है श्रुति आगे कहती है कि यदि तुम्हें अपने स्वरूप में पहुंचना है तो जगत की एसनाओं इच्छाओं से ऊपर उठना होगा शास्त्र ने उसे एक ऐसी चीज बता दी है जहां जगत की सभी समस्याओं का अंत है इसे ज्ञान के बल पर वह ऐसाओं का त्याग कर देता है जब कोई ऐसा नहीं रही तो कर्मों का प्रयोजन भी समाप्त हो जाता है तब वह व्यक्ति संन्यास लेता है अब उसका एक ही लक्षण रहता है जिस आत्मा के बारे में शास्त्र ने से सुना था उसी का अपरोक्ष साक्षात्कार करना यहाँ जगत के साधन उसके लिए काम नहीं आएंगे बल्कि श्रम दम उपरति प्रतिक्षा श्रद्धा ही उसकी संपत्ति होगी इन्हीं के बल पर वह आत्म साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त हो सकता है जगत से हटकर आत्मज्ञान की ओर जाने का यह जा एक शास्त्रीय मार्ग है